शुभ पुराण कैलाश सहिता संज्ञात दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए फिर होम आरंभ होने पर उन गोलकों होमाग्नि के बीच में डाल दे होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखें तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु जनित उ्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे उसका क्रम इस प्रकार है ओम अग्नि रीति भस्म वायुरीति भस्म जलमृति भस्म सलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वं भवा इदम भस्म वन एता चक्षुसी इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें तदनंतर ईशानादि पाँच मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर जम तनोस्तुत्रुषम तथा त्र्यंबक जजामहेशनम उर्वाकुम बंधना मृत्यो मुखी मामृतम इन दोनों मंत्रों को तीन तीन बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंज धारण करें तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोझ कराए श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह के छह प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके बारह भेदों का उपदेश दें तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्ट्रांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे गुरु के आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे गुरु अपने उचित शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निर्ध्यासन पूर्वक जब के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता ऐसा कहकर सृजन चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट तीन बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें